संक्षिप्त महाभारत आश्रम वासिक पर्व धृतराष्ट्र का युधि से धन लेकर उससे भीष्म आदि का श्राध करना वैशं जी कहते हैं राजन तद रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तो अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा राजा के आज्ञा से महातेजस्वी विदुर जी युधिष्ठिर के पास जाकर बोले राजन महाराज धित्राष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं आगामी कार्तिक पूर्णिमा को वे वन की यात्रा करेंगे इस समय तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं उनका विचार है कि महात्मा भीष्म द्रोण सोमदत्त बाल्क और अपने पुत्रों तथा मरे हुए सुहदों का श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान दें तुम्हारी सम्मति हो तो वे जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं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 तथा इस समय वनवास की दीक्षा ले चुके हैं जाने के पहले वे आदि समस्त सुविधाओं का श्राध कर लेना चाहते हैं अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिए सौभाग्य की की बात है कि राजा आज हम लोगों से धन की याचना करते हैं समय का उलट फिर तो देखिए पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे आज वे ही हमारे सामने हाथ फैलाते हैं जो संपूर्ण भूमंडल के राजा थे वे आज वन में जाना चाहते हैं तथा आप उन्हें धन देने के सिवा और कोई विचार मन में न लावे उनकी याचना ठुकराना से बढ़कर दूसरे हमारे लिए और कोई कलंक की बात नहीं होगी। उन्हें धन न देने से हमें महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा आप राजा युधिष्ठिर के बर्ताव से शिक्षा ग्रहण करें क्योंकि बड़ा भाई ईश्वर के समान होता है अर्जुन की यह बात सुनकर धर्म ने उनकी भूरी भूर प्रशंसा की तब भीमसेन ने क्रोध में भर कर कहा अर्जुन हम लोग स्वयं ही महात्मा भीष्म राजा सोमदत्त भूरी श्रभा राजर्षि बालहिक महात्मा द्रोणाचार्य तथा तो अन्य सब सगे संबंधियों का श्राध करेंगे हमारी माता कुंती कर्ण को पिंड दान कर लेगी राजा थेतराष्ट्र को इसके लिए धन देने की आवश्यकता नहीं है ये उपरयुक्त महानुभावों का श्राद्ध न करें यही मेरा विचार है क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल गई वे ही हमारे कुल में आग लगाने वाले हैं उनकी बुद्धि इतनी खोटी है कि कपट दूत आरंभ कराकर वे विदुर जी से बार बार पूछते थे कि इस दाव में हम लोगों ने कितना जीता है भीम को ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने डांट कर कहा चुप रहो अर्जुन ने कहा भैया आप मेरे बड़े और गुर्जर हैं इसलिए मैं आपसे कुछ विशेष कहने का साहस नहीं कर सकता इतना ही निवेदन करता हूं कि हमारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य सभा के योग्य हैं। वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरों अपराधों का नहीं करते, वे सबके उपकारों को ही याद रखते हैं महात्मा अर्जुन के ये वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा चाचा जी आप मेरी ओर से राजा धित्राष्ट्रे जाकर कह दीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहे मैं देने को तैयार हूँ यह धन मैं अपने भंडार में से दूंगा इसके लिए भीमसेन को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है से ऐसा कुछ संकुचित होकर अर्जुन की ओर कनखियों से देखने लगे यह देख राजा युद्ध पुनः विदुर जी से कहने लगे आप राजा धित्राष्ट्र थे यह भी कहिएगा की भीमसेन पर वनवास के दुखों का विशेष प्रभाव पड़ा है इसलिए ये डाहवश जो कुछ कहते या करते हैं उसका भी ख्याल न करें मेरे और अर्जुन के भवन में जितनी संपत्ति है उसके मालिक महाराज ही हैं वे अपनी इच्छा के अनुसार उसे खर्च करें और ब्राह्मणों को दान दें आज वे अपने पुत्रों और सुहृदों के ऋण से मुक्त हो जाए मेरा यह शरीर और धन सब उन्ही के अधीन है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदु ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा महाराज मैंने युधिष्ठिर के यहाँ जाकर आपका संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। महातेजस्वी अर्जुन तो अपना घर संपत्ति और प्राण तक आपकी सेवा में समर्पण करने को तैयार है आपके पुत्र धर्म राजुधिष्ठिर की भी यही स्थिति है वे अपना राज्य प्राण धन तथा और जो कुछ उनके पास है सब आपको दे रहे हैं परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समस्त क्लेशों का स्मरण करके बड़ी कठिनाई से आपकी की है। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने उन्हें भली भांति समझा कर उनके हृदय में भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया है धर्मराज ने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व वैर का स्मरण करके जो कभी कभी आपके साथ अन्याय सा कर बैठते हैं उसके लिए आप इन पर क्रोध न कीजिएगा करना चाहते हो कर मेरे राज्य और प्राणों के भी आप ही अधीश्वर है पुत्रों का श्राध कीजिए और ब्राह्मणों को माफी जमीन दीजिए युधिष्ठ ने यह भी कहा है की महाराज धित्राष्ट्र मेरे यहाँ से नाना प्रकार के रत्न गौवें दास और दासियां मंगवाकर ब्राह्मणों को दान करें उन्होंने मुझसे कहा है आप दीनों, अंधों और कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेकों धर्मशालाएं बनवाइए तथा गौों के पानी पीने के लिए पौसले का निर्माण कीजिए साथ ही भांति भाति के अन्य पुण्य कर्मो का भी अनुष्ठान कीजिए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 और जयद्रथ आदि सगे संबंधियों का नाम उच्चारण करके उन सब के निर्देश पृथक पृथकों की दक्षिणा दी गई धर्मराज की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुते कार्यकर्ता वहां निरंतर उपस्थित रह कराक्ष से पूछते रहते थे कि बताइए इन याचकों को क्या दिया जाए यहाँ सब सामग्री प्रस्तुत है उनके मुंह से निकलते ही उतना दान दे दिया जाता था बुद्धिमान युधिष्ठिर के आदेशानुसार सौ की जगह हजार और हजार की जगह दस हजार का दान दिया गया जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है उसी प्रकार राजा धेतरा ने धन की वर्षा से समस्त ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया तदनंतर सभी वर्ण के लोगों को भरी भाती के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया इस प्रकार प्रकार उन्होंने उन्होंने पुत्रों, और और पितरों का का तथा अपना गांधारी भी श्राद्ध किया। अनेकों प्रकार के दान देते-देते, जब वे थक गए, तब उन्होंने उस दान यज्ञ को बंद किया राजा धित्राष्ट्र का वह महान दान यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ इसमें लगातार दस दिनों तक दान देकर वे पुत्र और पत्रों के ऋण से मुक्त हो गए